सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। आज की चर्चा में आपका स्वागत है हमारे पास भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दिमागी खेल पर एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है और यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा यह उस दबाव के बारे में है वो टेंशन जो हम सबको टीवी पर महसूस होती है पर शायद हम कभी समझ नहीं पाते कि खिलाड़ियों पर इसका असर कितना गहरा होता है हमारे पास जो स्रोत है वो इस मैच को एक खेल से ज्यादा एक मनोविज्ञानिक युद्ध की तरह देखते हैं इसमें कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो जो वाकई हैरान करने वाले हैं तो चलिए इस दिमागी जंग की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि स्कोरबोर्ड के पीछे असल में क्या चल रहा होता है ये विश्लेषण इसलिए खास है क्योंकि ये भावनाओं को उस अदृश्य दबाव को सीधे सीधे आंकड़ों में बदल देता है ये हमें बताता है कि प्रेशर कोई हवा हवाई बात नहीं है ये एक, एक मापने लायक ताकत है जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बुरी तरह से गिरा सकती है अच्छा तो फिर सीधे उन्हीं आंकड़ों से शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण में जो बात मुझे सबसे पहले चौंका गई वो ये थी कि भारत पाकिस्तान मैच में दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों का औसत मतलब 10 से 12 प्रतिशत तक गिर जाता है मतलब जो खिलाड़ी पूरी दुनिया के खिलाफ रन बनाते हैं वो इस एक मैच में आकर थोड़े लड़खड़ा जाते हैं हाँ और ये तो सिर्फ शुरुआत है बात तब और गंभीर हो जाती है जब मैच वर्ल्ड कप का नॉकआउट हो अच्छा यही गिरावट 25 प्रतिशत तक पहुंच जाती है पच्चीस एक चौथाई प्रदर्शन सिर्फ दिमागी दबाव की वजह से कम हो जाता है सोचिए सिर्फ दबाव के कारण पच्चीस प्रतिशत तो बहुत बड़ा फर्क है और जैसा आपने कहा बल्लेबाजी तक नहीं लुकता होगा मुझे लगता है दबाव तो हर जगह दिखता है फील्डिंग में गेंदबाजी में बिल्कुल ये दबाव छोटी छोटी गलतियों में नजर आता है जैसे नर्वस 90s का तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन मैचों में 90 और 100 के बीच आउट होने की संभावना हाँ, और इससे भी हैरान करने वाली बात है रन आउट इन मैचों में रनआउट होने की घटनाएं ढाई गुना ज्यादा होती है ढाई गुना मतलब तालमेल की इतनी कमी खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते घबराहट में गलत कॉल ले लेते हैं दोनों घबराहट में फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है आप एक रन के लिए जाते हैं जो वहां था ही नहीं या फिर आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं करते यही हाल गेंदबाजों का है वो कुछ खास करने की कोशिश में 35 प्रतिशत ज्यादा नो बॉल और व्हाइट फेंकते हैं वो मैजिक बॉल डालने के चक्कर में अपनी लै खो देते हैं लेकिन इन सब में मेरे लिए जो सबसे चौकाने वाला आंकड़ा था वो था कैच छोड़ने का मैं तो हमेशा सोचता था की कोई दिन खराब है या फील्डर की एकाग्रता में कमी है पर श्रोत बताते हैं कि अहम मौकों पर कैच छूटने की दर 60 प्रतिशत तक बढ़ जाती है 60 प्रतिशत साठ प्रतिशत ये तो किस्मत का खेल नहीं हो सकता नहीं ये किस्मत बिल्कुल नहीं है ये मनोविज्ञान है।, है, है, है तो जो कैच प्रैक्टिस में सौ में से सौ बार पकड़ा जाता है वो भी पत्थर जैसा लगने लगता है ये आंकड़े हमें उस अदृश्य दुश्मन का ठोस सबूत देते हैं जिसे खिलाड़ी मैदान पर झेल रहे होते हैं ये आंकड़े तो वाकई दिमाग घुमा देते हैं मतलब या, या विश्लेषण बताता है की मैच ऐसी चौबीस ऐसी अड़तालीस घंटे पहले का समय सबसे मुश्किल होता है अच्छा एक सर्वे के मुताबिक लगभग सत्तर प्रतिशत खिलाड़ी भारत पाकिस्तान मैच से एक रात पहले ठीक ऐसी सो भी नहीं पाते उनके दिमाग में लगातार मैच के सीन चलते रहते हैं अगर पहली गेंद पर आउट हो गया तो अगर आखिरी ओवर में मुझसे छक्का लग गया तो और इसका असर शरीर पर भी पड़ता होगा ना है ना सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर में एक तनाव हार्मोन होता है कॉटेसोल मैच से 12 घंटे पहले ये अपने चरम पर होता है ये हॉर्मोन लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा करता है तो खिलाड़ी शारीरिक रूप से मैदान में उतरने से पहले ही दिमागी तौर पर थक चुके होते हैं और फिर जब मैच शुरू होता है तो दबाव का रूप भी बदलता रहता होगा बिल्कुल विश्लेषण मैच को तीन मनोवैज्ञानिक चरणों में बांटता है पहला चरण है पावर प्ले यानी पहले छे ओवर इसे सबसे ज्यादा चोकिंग वाला दौर कहा गया है एक मिनट चोकिंग तो हम आमतौर पर मैच हारने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई टीम जीता हार जाती है यहाँ पावर प्ले में क्या मतलब है क्या ये सिर्फ घबराने से कुछ ज्यादा है ये बहुत अच्छा सवाल है यहाँ चोकिंग का मतलब है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना खिलाड़ी अपने स्वाभाविक खेल से हट जाते हैं गेंदबाज हर गेंद पर विकेट लेने की कोशिश करता है और अपनी लाइन लेंथ से भटक जाता है और बल्लेबाज वो गेंद खेलने के बजाय अपनी तकनीक के बारे में सोचने लगता है जैसे की मेरा पैर सही जगह है मेरा बल्ला सीधा आ रहा है ये सब बिल्कुल वो गेंद के मेरिट पर खेलने के बजाय एक परफेक्ट शॉट खेलने की कोशिश में बंद जाता है और इसका असर रन रेट पर भी दिखता होगा आक्रामक खेलने के इरादे से उतरने के बावजूद सीधे तौर पर आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में भारत का औसत रन रेट साढ़े सात ऐसी गिर छह प्वाइंट दो हो जाता है ओ, ये तो बड़ा ड्रॉप है ये साफ दिखाता है की खुलकर खेलने का इरादा दबाव के कारण दब जाता है पावर प्ले के बाद आता है बीच का दौर तब क्या होता है? बीच के ओवर यानी सात से पंद्रह ओवर में दिमागी जंग का रूप बदल जाता है यहाँ बॉडी लैंग्वेज की लड़ाई शुरू होती है मतलब तब दिमागी खेल का हिस्सा है बल्लेबाज का हेलमेट ठीक करना या पिच को देखना ये सब ये दिखाने की कोशिश है कि मैं कंट्रोल में हूँ और फिर आते हैं सबसे मुश्किल हिस्सा डेथ ओवर जिसे यहाँ अधिकतम दबाव क्षेत्र कहा गया है हाँ सोलह से बीस ओवर यहाँ पर मानसिकता का फर्क जीत और हार तय करता है जीतने वाली मानसिकता होती है एक समय में एक गेंद पूरा ध्यान अगली गेंद पर होता है नतीजे पर नहीं जबकि हारने वाली मानसिकता यह सोचने लगती है अरे हमें तो हर ओवर में पंद्रह रन चाहिए कैसे होगा और ये कैसे होगा वाला सवाल ही हाँ ये कैसे होगा वाला सवाल ही उन पर इतना दबाव बना देता है कि वो गलतियां कर बैठते हैं और इस पूरे दिमागी खेल को मैदान पर जो इंसान चला रहा होता है वह है कप्तान विश्लेषण में एमएस धोनी का जिक्र बहुत शानदार तरीके से किया गया है उन्हें मास्टर क्या था की रणनीति के तीन मुख्य थे या बाउंड्री लगे वो हमेशा दो तीन सेकेंड का पॉज लेते थे उस छोटे से ब्रेक में वो भावनाओं को हावी नहीं होने देते थे और एक साफ दिमाग से फैसला लेते थे इससे मैदान पर एक शांति का माहौल बना रहता था बिल्कुल दूसरा उनका पोकर फेस उनके चेहरे को पढ़ना नामुमकिन था चाहे मैच कितना भी फंसा हुआ क्यों ना हो उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती थी हाँ, ये तो है। इससे विरोधी टीम को कभी अंदाजा ही नहीं लगता था कि भारतीय टीम दबाव में है और तीसरा और सबसे जरूरी प्रक्रिया पर ध्यान एकदम से उनका ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होता था नतीजे पर नहीं उनकी मशहूर लाइन थी कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स यानी जो आपके हाथ में है बस उस पर ध्यान दो इस विश्लेषण में एक बहुत ही आकर्षक तथ्य है जो खेल विज्ञान से जुड़ा है बताया गया है कि धोनी की कप्तानी में तनावपूर्ण क्षणों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की औसत हृदय गति यानी हार्ट रेट, विरोधी टीम की तुलना में 8 से 10 बीट प्रति मिनट कम होती थी ये कमाल की बात है इसका मतलब है कि कप्तान की शांति सच में संक्रामक होती है मतलब ये फैलता है हाँ उनका शांत स्वभाव पूरी टीम में फैल जाता था जिससे खिलाड़ी बेहतर फैसले ले पाते थे ये सिर्फ एक एहसास नहीं एक वैज्ञानिक तथ्य है तो अगर धोनी का अंदाज शांत था तो क्या मौजूदा कप्तानों जैसे रोहित शर्मा और बाबर आजम का तरीका इसका ठीक उल्टा है या बस अलग है तरीका अलग है रोहित शर्मा की शैली को आक्रामक बताया गया है उनकी कप्तानी का संदेश साफ होता है हम बचाव नहीं करेंगे हम हमला करेंगे वो शुरू से ही दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं चाहे वो स्लिप लगा हो या आक्रामक फील्डिंग से इसकी ताकत तो समझ आती है टीम में आत्मविश्वास भर जाता है लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है नुकसान ये हो सकता है कि अगर शुरुआती दाव काम नहीं आया अगर आक्रामक रणनीति तो अच्छा। आजम उनकी शैली कैसे बाबर आजम को रणनीतिक और शांत बताया गया है वो काफी हद तक धोनी की तरह आंकड़ों और योजना पर भरोसा करते हैं लेकिन उनकी एक संभावित कमजोरी का भी जिक्र है जिसे Analysis, paralysis कहते हैं। हैं। इसका कोई क्रिकेट से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? मतलब मान लीजिए कि कि एक फील्डर थोड़ा बाएं खड़ा है और बाबर सोच में में पड़ जाए क्या मुझे गैप शॉट मारना चाहिए या फील्डर के ऊपर से okay. वो विकल्पों का विश्लेषण करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि सही समय पे फैसला ही नहीं ले पाते और गेंद निकल जाती है जब मैदान पर के होता है तब बहुत ज्यादा सोचना कभी कभी आपको धीमा कर देता है खिलाड़ियों और कप्तानों के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेडियम में बैठे नब्बे दर्शक स्रोत ये सवाल पूछता है की या बारवा विरोधी आंकड़े तो काफी हद तक बारवे खिलाड़ी की तरफ इशारा करते है सामान्य मैचों में घरेलू टीम के जीतने की संभावना पचपन प्रतिशत होती है ठीक है लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में घरेलू टीम के जीतने की संभावना बढ़कर पैंसठ प्रतिशत हो जाती है 10 प्रतिशत का उछाल हाँ ये 10 प्रतिशत का उछाल सिर्फ और सिर्फ क्राउड फैक्टर की वजह से है ये भीड़ ऐसा क्या करती है जिससे प्रदर्शन बेहतर हो जाता है इसके पीछे का मनोविज्ञान दिलचस्प है पहला गेंदबाजों को दर्शकों के शोर से एक मनोविज्ञानिक बढ़त मिलती है उन्हें महसूस होता है की वो ज्यादा तेजी से गेंद फेंक रहे अच्छा इस वजह से बल्लेबाज को गेंद की रफ्तार असल से पाँच सात किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा महसूस होती है जिससे उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है दूसरा फील्डिंग में एक अलग ही जाना जाती है तो इसका मतलब घर पर खेलना हमेशा फायदेमंद है हमेशा नहीं और यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है विश्लेषण में दो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का बेहतरीन उदाहरण दिया गया है मैच भारत में था उम्मीदें आसमान पर थी लेकिन जैसे ही भारत के शुरुआती विकेट गिरे पूरा स्टेडियम एकदम शांत मुझे याद है मैं वो मैच देख रहा था और टीवी पर भी वो सन्नाटा चुभ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्टेडियम की आवाज बंद कर दी हो बिल्कुल और वो खामोशी वो सन्नाटा उम्मीदों के शोर से भी ज्यादा भारी था खिलाड़ियों ने उस चुप्पी को महसूस किया और उन्हें लगा की उन्होंने लाखों लोगों को निराश कर दिया है और वो दबाव में बिखर गए वो दबाव में पूरी तरह से बिखर गए तो ये दिखाता है की दर्शकों का दबाव दो धारी है जब आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपको आसमान पर पहुंचा सकता है लेकिन जब आप लड़खड़ा रहे हो तो वही दबाव आपको और नीचे धकेल सकता है तो दर्शकों का दबाव भी दोधारी तलवार है मतलब साफ है कि अगली बार जब हम मैच देखें, तो सिर्फ स्कोर पर नजर रखना काफी नहीं होगा हमें खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज उनके छोटे छोटे इशारों और कप्तान के फैसलों पर भी ध्यान देना होगा एकदम सही मैच देखते हुए ये सोचना दिलचस्प होगा रोहित शर्मा ने पहले ओवर में स्लिप क्यों रखी विराट कोहली रन बनाने के बाद इतने आक्रामक क्यों दिख रहे हैं बाबर आजम शांत क्यों दिख रहे हैं हाँ ये छोटी छोटी चीजें उस दिमागी जंग की कहानी बताती हैं, जो स्कोर बोर्ड पर कभी नजर नहीं आती तो अंत में ये सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है ये दिमाग का शतरंज है और भारत पाकिस्तान मैच में शतरंज अपने चरम पर होता है इस विश्लेषण का अंत भी इसी विचार के साथ होता है डेटा रणनीति तैयारी ये सब बहुत जरूरी है लेकिन इन मैचों का इतिहास गवाह है इनमें हमेशा कोई ऐसा हीरो बनकर उभरता है जो इन सब विश्लेषणों से परे होता है कोई ऐसा खिलाड़ी जो उस दिन दबाव को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेता है क्योंकि आखिरकार ये खेल इंसान खेलते हैं मशीनें नहीं उनकी भावनाएं उनकी घबराहट और उनका साहसी मैच का नतीजा तय करते हैं बिल्कुल और ये चर्चा एक सवाल पीछे छोड़ जाती है जब दबाव अपनी इंतहा पर होता है तो एक खिलाड़ी जो बिखर जाता है और दूसरा जो हीरो बन जाता है उन दोनों के बीच का असली फर्क क्या होता है क्या यह सिर्फ तकनीक और स्वभाव है या या उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आंकड़े और विज्ञान कभी पकड़ ही नहीं सकते आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो